बोली यह नियमोल कर के के सब कुछ खो बैठे लाछित अपमानित व्यथित घृणित जीवसी हो बैठी यह सच है मेरा पतन हुआ सुत राजा हो इस चाहत से पर कलंकनी बन ही बैठी इतिहास लेखकों के मत से कौशल्या कहने लगे करो न अब संताप बेते बात विचार दो छोड़ो यह पश्चाताप जिस नीच विचार वाली ने तुम पर निज रंग जमाया था वही है सत्र धार उसने ही नाट्य रचाया था लेखक बिन जाने बिन समझे अपयस तुमको कैसे देंगे दासे के दूषित लीला को क्या नहीं आंख से देखेंगे इन वीर बालकों के सच्चे तुम वीर मात कहलाते हो कहलाना क्या तुम तोरण में अनहोनी कर दिखलाती हो मेरी सम्मत से ऐसा ही विदना के मन को भाया था जिसके कारण यह फूट पड़ी हम सब पर दुर्धन आया था जो कुछ हो तुम निर्दोष नहीं थी वह कुबरी थे निर्दोष नहीं नी थी होनी होने ही वाली थी वही वा इन सब की बहरन थी तुम मुझको सगी बहन से थे वैसाही तुझे चाहते हूँ सच कहते हूँ कई कह कई अपने से अधिक मानती हूँ बड़ी मात के वचन से था प्रसन्न हरेक कुछ क्षण तक सब मौन थे छोड़ विचार अनेक इस शांति और सन्नाटे को लक्ष्मण के माता ने तोड़ा कह उठे मंगलाचार करो रहने दो अब पिछला रोड़ाम राजाभिषेक का समय निकट पल पल पर आता जाता है रनिवासों से अपना रहना इस अवसर नहीं सुहाता है थाल आरती का दिया कौशल्या के हाथ कौशल्या ने आरती किया प्रेम के साथ माता बलिहार हो रही थी श्री राम चंद्र मुस्काते थे कई कई लखन सुमित्रा सब इस छवि पर वारी जाते थे सुरगण निहार ऐसे झाके अपने को आज भुला उठे राजा विषेक सन जान जानव से दुन दुबे बजा उठे आशीष जब दे रहे थे शेख सल्यामान तभी शत्रुघ्न ने कहे आकर यह परिवार आज्ञा है गुरु के भाई जे राज में सज्जित हो राजाभिषेक के मंडप में हम सबके सहित उपस्थित हो के तब भाग अयोध्या का हर्षित प्रत्येक नारी नर हो जब जटाजुट के बदले रघुकुल का मुकुट मुकुटी पर हो माताओं से हो विदाम कर सानंद प्रणाम चले नहाने के लिए लखन सहित श्री राम वह समय आ गया मुखड़ों से जब जटा झूठ हटाने को थे चंद्रमाशर्य के आगे से काले बादल फटने को थे रघुनंदन जे के जटा भरत जब निजहा थो निबारत थे तब भरत भ्रात के जटा राम अपने कर से उतारते थे कुछ समय तलक वह दृश्य रहा जब तलक जटाए हटे नहीं पर में था तब तक प्रकाश जब तक वे बादल फटे नहीं तीनों भ्राताओं सहित नहाय कृपा निधान पूजन कर तुरा दिया विविध विधिदान किया राजसी रूप में अनुजोड़े सिंगार चले साथियों के सहित राम राज दरबार जानकी प्रभा के साथ साथ जब रामचंद्र रवि उदित हुए पुरजन मंत्री गण के समेत मुनिवर वशिष्ठ यति मुदित हुए बोले वह मण से जटित खचित सिंहासन शीघ्र से बिछाओ तो दामिने दूत को दलने वाला दय दिवप्य मुकुटले आवो तो आज्ञासन सभी प्रबंधक जन जुट गए साम एक साधन पर मिथिला के स्त्री समेत रघुपति आसीन हुए सिंहासन पर विप्रों के बिंद उच्च स्वर से वेदों के मंत्र सुनाते हैं तब राजा रामचंद्र जी को गुरिराज मुकुट पहनाते हैं महलों में मंगल गान हुआ द्वारे पर बाजे बजते हैं सुबह बेला जान वशिष्ठ गुरु कुमकुम कुम से टीका करते हैं यह मनचिता अवसर निहार सृनर मुनिहर साते हैं जय राजा रामचंद्र कहकर देवता पुष्प बरसाते हैं शंकर ने उसी समय आकर आनंद घटा बरसाही दे ते सीता जी के जय तीन बार बुलवाही दे बोले देखो तो झाके यह क्या यहारिछाजी है दाए रघुराज विराज रहे बाए बैदेही राजी है नमामि भक्त रंजनम सुरारी दर्प भंजनम गुणा करम दया परम न अनूपरोपरोपिणम मनोज्ञमजुभूषण विधान ज्ञाननायक सभक्तमोदायक विपत्तिवेघ्नव विपत्र शांति कारण अनन्षवर्धन समस्तलोकनायक प्रफुल्लपलोलोचन प्रचंडपापम विनय विवेक मंदरम विभूषुशीलुंदरम विशोकशोकनाशन सदा सुख प्रकाशकम नमा भक्तरंजन सुराधिदर्पभंजनम गुणाक दयापरम नमा शील सागर नमा शील सागरम उठे विभीषण सभा गर्व सहित तत्काल पहनाए अवधेश को एक रुचिर मणिमाल शिकृत कर उपहार वह बिहसे दीन दयाल तुरंत सिया के कंठ में दीवह माला डाल मणिल गले में से के खिलकर कर कल खुल खुलते जाती है उपमा तो एक मिले फिर भी लिखने लेख नील जाती है वक्ष पूजन के मंदिर के भांति सुशोभित है मणिमाल नहीं दीपवाली की दीपावली हुई प्रकाशित है श्री जी ने कुछ समय तक पहनी वह मणिमाल फिर के कंठ में प्रेम सहित डाल अनुमत के दृष्टि चरण पर थे पर अब माला पर पड़ती है मानो इस माला के भीतर देखा कुछ और चाहती है क्षण भर तक देखते रहे फिर कुछ सूंघा तोड़ा दांतों से दाना अपने ऐसा दिखलाया दोनों को फोड़ा दांतों से वे मन के दे मन के होकर इस ओर फूटते जाते थे भावों के सुमन भीषण के उस ओर सूखते जाते थे आधे से अधिक हुए खंडित जब दाने उस मणिमाल के कपिपत से देखा नहीं गया वह बोल उठे आगे आगे हे हनुमत हे वीरवर हे बल के धाम दाने हो कर कर रहे नादानी का काम बल और बुद्धि दोनों परार्थ जग में बिरले जन पाते हैं पर तुम में तो यह दोनों ही भरपूर दृष्टि में आते हैं उस दिवस परीक्षा बल बुद्धि के सुरसातक को देते तुमने अब वही बुद्धि है बुद्धिमान बतलावो कहाँ खो दी तुमने जांबुवंत बोले मुझे मसल आ गई याद बंदर जाने ही भला क्या अदरक का स्वाद मंद मंद मुस्का कर बोले दीन दयाल दानों क्यों को तोड़ते वीर यंजनी लाल कर जोड़ कहा तब सेवक ने हो सकता मोल नहीं जिनका अपने आभा से आभा से करते हैं तो तिनका तिन काम उन इष्ट देव का मुझे पता इस मणिमाला में मिला नहीं दर्शन मुझको मेरे प्रभु का इस मणिमाला में हुआ नहीं हो सकता है वह भीतर हो इस कारण तोड़ रहा इनको नादानी हो या दानाई अब तो मैं फोड़ रहा इनको भीतर भी मिला नहीं प्यारा तो किस मतलब के दाने हैं दाने भर मूल्य नहीं रखते राम नाम के दाने दिनों के नाथ मिले इसमें तब तो निश्चय उपयोगी है अन्यथा दास को मणिमाला कंकड़ की पत्थर की है कहा ने नहीं इसके भीतर राम पर तुम में तो भक्तवर व्यापक है यह नाम हाँ व्यापक है देह में दो अक्षर का नाम रोम रोम में दास के रमे हुए हैं राम